विवेकानंद साहित्य पत्रावली घोर गाहत्य शोक से पीड़ित एक मद्रासी मित्र श्री डी आर बालाजी राव को लिखित बम्बई 23 मई 1893 प्रिय बालाजी जो दारुण से दारुण विपत्ति मनुष्य पर पढ़ सकती है उसे सहते हुए प्राचीन यहूदी महात्मा ने सत्य ही कहा था माता के गर्भ से मैं नग्न आया और नग्न ही लौट रहा हूँ प्रभु ने दिया और प्रभु ही ले गए धन्य है प्रभु का नाम इन बचनों में जीवन का रहस्य छिपा है ऊपरी सतह पर चाहे लहरें उमड़ आएं और आंधी के भवुंडर चले परंतु उसके अंदर गहराई में अपरिमित शांति अपरिमित आनंद और अपरिमित एकाग्रता का स्तर है कहा गया है शोकतुर व्यक्ति धन्य है क्योंकि वे शांति पाएंगे और क्यों पाएंगे क्योंकि जब कराल काल आता है और पिता की दीन पुकार और माता के विलाप की परवाह न कर हृदय को विदीर्ण कर देता है जब शोक ग्लानि और नैराश्य के असह्य बोझ से धरती का अवलंबन भी विच्छिन्न सा जान पड़ता है जब मानसिक क्षतिज में असीम विपदा और घोर निराशा का अभेद्य पर्दा सा पड़ा दिखाई देता है तब अंत चक्षुके पट खुल जाते हैं और अकस्मात ज्योति कौन झुकती है स्वप्न का तिरोभाव होता है और अतन्द्रिय दृष्टि से सत्य महान रहस्य प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है यह सत्य है कि उस बोझ से बहुत दुर्बल नौकाएं डूब जाती है परंतु प्रतिभा संपन्न मनुष्य जो वीर है जिसमें बल और साहस है उस समय उस अनंत अक्षर परम आनंदमय सत्ता या ब्रह्म का स्वयं साक्षात्कार करता है जो ब्रह्म भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा और पूजा जाता है वे बेणियाँ जो इस जीवात्मा को दुख में भवकूप में बांधे हुए है कुछ समय के लिए मानो टूट जाती है और वह निर्बंध आत्मा उन्नति पथ पर आगे बढ़ती है और धीरे धीरे परमात्मा के सिंघातन तक पहुंच जाती है जहां दुष्ट लोग सताना छोड़ देते हैं और थके माँदे विश्राम पाते हैं भाई दिन रात यह विनती करना न छोड़ो और रात यह रट लगाना न छोड़ो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो हमारा धर्म प्रश्न करना नहीं वरन कर्म करना और मर जाना है हे प्रभो तुम्हारा नाम धन्य है तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो भगवान हम जानते हैं कि हमें तुम्हारी इच्छा स्वीकार करनी पड़ेगी भगवान हम जानते हैं कि जगदम्बा के हाथों से ही हम दंड पा रहे हैं और मन उसे ग्रहण करने को तैयार है पर निर्बल शरीर को यह दंड असहनी है प्रेम में पिता जिस शांति में समर्पण का तुम उपदेश देते हो उसके विरुद्ध यह हृदय की वेदना सतत संघर्ष करती रहती है हे प्रभु तुमने अपने सब परिवार को अपनी आँखों के सामने नष्ट होते देखा और उन्हें बचाने को हाथ न उठाया ऐसे प्रभु तुम हमें बल दो आओ नाथ तुम हमारे परम गुरु हो जिसने यह शिक्षा दी है कि सिपाही का धर्म आज्ञा पालन है प्रश्न करना नहीं आओ हे पार्थार्थी आओ मुझे भी एक बार वह उपदेश दे जाओ जो अर्जुन को दिया था कि तुम्हारे प्रति जीवन अर्पित करना ही मनुष्य जीवन का सार और परम धर्म है जिसमें मैं भी पूर्व काल की महान आत्माओं के साथ दृढ़ और शांत भाव से कह सकूं ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु महात्मा तुम्हें शांति प्रदान करे यही मेरी सतत प्रार्थना है विवेकानंद